योग साधनपाद सूत्र की अत्यंत तुक्षता या अत्यंत विनाशिता वेदांत का सिद्धांत नहीं है क्योंकि नाभाव उपलब्धे है भावे जोलब्धे है इन वेदांत के सूत्रों ने अत्यंत तुक्षता का निराकरण किया है सत्वाचावर असद व्यपदेशादी चैन्न धर्मांतरण वाक्य शेषात वैधर्म्याच्च न स्वपनादिवत इत्यादि श्रुत वेदांत सूत्रों ने प्रपंच की सत असत रूपता की ही सिद्धि होती है धर्मांतरण का अर्थ है अतीत और अनागत धर्म से और शास्त्रों में स्वप्न आदि दृष्टान्त क्षणभंगुण्व और पारमार्थिक असत्व अंश से ही जानने चाहिए स्वप्न और गंधर्व नगर आदि भी अत्यंत असत नहीं है क्योंकि स्वप्न आदि में भी साक्षी भाष्य मानस पदार्थ माने गए हैं यदि ऐसा न माने तो संधेह सृष्टिराहिति वेदांत सूत्र से ही स्वप्न में जो सृष्टि का अवधारण किया उससे विरोध होगा न स्वाप स्वपनाधिवत इस वेदांत सूत्र में जागृत प्रपंच का केवल मानसत्व होना ही निषेध किया है इससे जो सपनादि के दृष्टांतों के द्वारा प्रपंच को मनोमात्र माना है वह नवीन वेदांतियों का अब सिद्धांत ही है क्योंकि वेदांत सूत्र ने भी स्वप्न तुल्यत्व के अभाव का निर्णय किया है इसलिए यथोक्त ही प्रपंच का असत्यत्व ब्रह्म मीमांसा का भी सिद्धांत समान तंत्र सिद्ध है कोई यहाँ उत्तर विशेषण में अर्थक्रियाकारित्व ही सत्विक है और वह प्रलय काल में प्रकृति और प्रकृति के कार्य में होता नहीं अतः प्रकृति सत्य नहीं ऐसी शंका करते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि इस युक्ति से ईश्वर से अन्य पुरुष भी प्रलय काल में अर्थक्रियाकारी न होने से असत हो जाएंगे जीवों में भी विषय के प्रकाशन रूप व्यापार का उपरम ही असत्ता लय प्रलय में है यह ईश्वर प्रकरण में श्रुति और स्मृतियों में प्रसिद्ध है अतः प्रधान के पारमार्थिक सत असत के अभाव की सिद्धि के लिए उसके विकारों के भी पारमार्थिक सत असत नहीं है यह प्रतिपादन करने के लिए प्रधान का विशेषणान्तर है निह सद असद इतिगत है सत असत जिससे ऐसा विग्रह है निशनि ऐसा पाठ होने पर भी अर्थ वही है प्रधान वृत्ति जितना विकार समूह है वह पारमार्थिक सत्य नहीं है क्योंकि परिणामी होने से अपने धर्मों द्वारा प्रतिक्षण उसका विनाश होता रहता है आदि अंत की व्यक्ति अवस्था से भी असत्य है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्का इतव सत्यम विकार नामध्येय घट शराब आदि वाचारंभण है वाणी का विलास है मृत्यु का है इतना ही सत्य है